श्री श्रीरामकृष्णकथा सप्त परछेद अहक ज्ञान विज्ञान वा वैद्य प्रस्थित प्रभो श्रीरामकृष्णस समी मटर्मोदय उपेष्ट अस्त तथा एकांताचल मटर्मोद वैद्यगृहम्छत प्रचलति स्म मटर्मोदय श्रीरामकृष्ण प्रति लोहित मै वचा दत्ता तथा चटक चटकपक्षिभ्य तद अवरत अपि दृष्टि ते एला ऐलावचा न दृष्ट अतः प्रस्थिता आदो ज्ञानमेत भक्ति दैये चटकपक्षिण अतेयगुलि प्रक्षेप दृष्टि प्रन तं जमस्त अतो भक्ति न जाता श्रीरामकृष्ण सहाज्ञान सेकानम तषा विज्ञान जान महोदय पुनः अवदत चैतन्यन उक्ति गथवा बुद्धेन उक्त गथवा ख्रीष्टदेव उत विश्वास क्या अको नप्ता जाता अतो बद्वा प्रशंसा अवदत्क दिने गृह न दृश्य एतावती शांत स्वभा तथा शीला। श्री लज्जाशीला श्रीरामकृष्ण अषय चिंतती क्रमेण श्रद्धा पूर्णतः अहंकार कि अवसरेद भो एवती विद्या मान धनम अभवत किन्तु अत्र वचस्सु अश्रद्धा नस्त अषत्रिंशरछेद अवतीर्णा शक्ति सदानंदो वा वेला पंचवादन मिता श्रीरामकृष्ण तस्तर प्रकोष्ठे उपविष्ट अस् पिता भक्ता आसीना सी तुम अनेके बजना तुम आयाता समी उपष्ट अस्त तेना सह निलापोश्रभुरा युतक कैष्यतिमोद युतक पिधातवास्टर्मोद प्रति पश्यं निकक ध्यानाकीय अखंडा बोधो जायते इद्म कवल दर्शन मटर्मोदय तूषणि आस्ते प्रकोष्ठ अस्तब्ध किय क्षण परी प्रभु तम पुनः एक वचन ब्रवीति श्री अस्तु एते श्रीरामकृष्ण यद एदना तूषणी आसीना सी तथा माम मश्यती आलापो नास्तना अस् पश्य श्री प्रभु कि ऐसी शक्ति अवतीर् अत एक जान आकर्षण अतो भक्ता सत ततिरीक्षार मास्टर महोदय उतरित महोदय एते सर्वे भवत विशे बहु एवद विषे बहुपूर्वतकता शुतव अभी चश्य ये कदा ते न दृष्टव सदानंदकस्वभा निरहंकार ईश्वर प्रेमोन्मत्ता दिनेशान मुखोपाध्याय गृह भाग गको पादचारण कुन् आसत वयम आस्म कश्चन भवेत्य अवदत एकदृश सदानंदपुरुर क्वा न दृष्टवा अस्म मटर्महोदय तुषि आस्था अवर्तत प्रकोष्ठ पुनः निस्तब किय परी प्रभु पुनः मृदुस्वरे मटर्मोदया कि श्रीरामकृष्ण अस्त वैद्य कीदृशन होती अत्र उपदेशु उपादत्ते मटर्महोदय एकतद अमोघबीज क्व या अवश्यम सकद दिशा निर्गमिष्य दिवसीय एक वचन हा जनयती श्रीरामकृष्ण वचनम वचन महोदय तदिने अवदत यद मल्लिको भोजन सामने किंजनम यथे लवण किं व्यंजनम व्येत अवगं न शक्नो एक अमन किंतु कोपी यदि ज्ञापय व्यंजनम अथेषवण तदा किं कि वदती अथेवण वैद्यम वचन श्रावती स्म यवद यदमेतावा अस्को भवामी भाधय स्म ये स विषय चिंता कुरमनस्क ईश्वर चिंता न श्री श्रीरामक तत्स कि चिंत्य मटर्मोदय अवश्य चिंत्य परम नाना विधम कर्म, नाधुवचना अध्यापी सम्यक उक्तवान, स यदा अवदत सासना सा जननी रमणी श्रीरामकृष्ण अहम कि अवदम मटर्मोदय भागवान् लांगल गोम भागवत पिंडत आख्यान श्रीरामकृष्णस हाष्यम अवदत्प आख्या यहाँ अवदत्व आदो बोद्धव श्रीरामकृष्णस हाष्यम अभी चवद गीतावन गीतावचन कामने कांचन त्याग काम कांचनाशक्तिग वैद भवान् अवदत् य संसारी भूत अभूत स पुनः काम शिक्षा दाशति तस् मे बोधुम न शक्त अतारा धारा, धारा इति वदन प्रसंगा श्री प्रभु भक्त चिंतती पूर्णों बालको भक्त तस्ते मणिंद्री बालको भक्त श्री प्रभु तम पूर्णन सह आल प्रेसित श्री राधा कृष्ण तत्व संभवति नित्य सर्व संध्या संध्यासा प्रभो श्री श्रीरामकृष्णस प्रकोष्ठे दीप प्रज्वल के केचन भक्ताभु द्रष्टुमता प्रकोष्ठे कियू आसीना सी प्रभुत मुखा न भाषते प्रकोष्ठ मध्ये ये सी ते ईश्वर चिंता मौनम आश्रि अवतिषंते कियर नरेन्द्र एक मित्रवा नरेन्द्र अवदत अय मे सुनना काचि पुस्तका रचिता है अयम कियी लिखती किरणीखक प्रणम्य आसन स्वीकृत श्रीप्रभुना सह आल्य नरेन्द्र अयम राधाकृष्ण विषे लिखित श्रीरामक लेखक प्रति किं लिखित भो ब्रूहि भो लेखक राधाकृष्ण पर ब्रह्म ओंकार बिंदुस्वूप तस्मा राधाकृष्ण पर ब्रह्मणो महाविष्णु महाविष्णुता पुर प्रकृतिशिवुर्गे श्रीरामक उत्तम नितराधा नंदघोष अपश्य प्रेमराधा वृंदावन लीलाम कामाधा चंद्रावी कामराधा राधा․, राधा, चंद्रा काम राधा, राधा पुनरपे अग्रे उपसर्पणा निराधा पलांडुनोचने कीड़े प्रथम तो रचा तत ईष्लोिता ततः शुभ्र तूय तवचा प्राप्यते तत्राधास्वूपम येतिचार स्तबो नित्यो-राधा राकृत तथा लीलामो राधाकृष्ण यहा सूर्य तथा रश्मि निर्यस्व लीला रश्मिस्वूप क्वचि नित वर्तते क्वचि लीलायाँ यद निवु लेखक महोदय वृंदावन से मथुराया कथम उच्य है तद गोस्वामीना मत पश्चिमी पंडिता तथा नदी तम कृष्ण राधा न्वारकायाखक राधाकृष्ण पर ब्रह्म साधु किंतु तस्वती असौ सराकार साकार चराट विराट च सव ब्रह्म सास्ती इता यकुनो यी नाम काये ख स्पर्शो नवती यदि पृछसी ब्रह्म कीदृशम तत्व न शक्य साक्षात्कार मुख्य वक्त न श्योपी पृछति धृत कीद तस्य तस् उत्तर कीदर यहां ब्राह्मण उपमा ब्रह्म ब्रह्मण उपमा ब्रह्म नान्यकमी अस्त